महाराज परीक्षित को भागवत अमृत का ज्ञान, भागवत की कथा इस अमृत में हम सब हैं और हमने देखा कि मूल धर्म की कथाओं में और संप्रदायों के सोच में बहुत बड़ा अंतर है इसी अंतर ने मनुष्य को मनुष्य भी नहीं रहने दिया इसी ने असुर भी बनाए है और तो उसे हमने बड़ी गंभीरता से पढ़ा है क्योंकि सुर और असुर भागवत की कथा में दोनों विचार बन के हमने वास करते हैं सुर माने देवता देवत्व से परिपूर्ण विचार सुर है और देवत्व से हीन विचार जो महले हैं वो क्या है असुर है सभी जगह बाकी जहां भी हम गए तो उन्होंने कहा जो हम कर रहे हैं वो ठीक है बहुत से संप्रदायों में कहा कि बस हर कोई हर एक के पांव छुवो और फिर जो मन में आए खाओ पियो यही धर्म है नशा पत्ती सड़े हुए स्वभाव को ही भक्ति का ब्रैंड लगा देना ये संप्रदायों की है लेकिन इन कथाओं में और वेद में हम देख रहे हैं कि सारे ग्रंथ स्वभाव प्रधान है जिसके प्रति हम बिल्कुल ईमानदार नहीं होना चाहते हैं जबकि संपूर्ण सनातन धर्म की आधारशिला स्वभाव को धोने मांझने और पवित्र करने की और हम उस अपने गलत स्वभाव को ही छोड़ना नहीं चाहते तप रावण भी करता है ताड़कासुर भी करता है असुर है लेकिन उनकी सारी तप और सिद्धियां उन्हें सदा सदा के लिए सारे विश्व में कलंकित ही नहीं करती विधाता के द्वारा विनाश भी कराती है उनका और उसी तप और साधना को ऋषि करते हैं वो भी तप के द्वारा परम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं और ये सिद्धियां उन्हें अनंत की राह मोक्ष को दिलाती हैं। दोनों में भेद क्या है यही सुखदेव जी की कथा है दोनों में भेद क्या है कि वो असुर मनोवृत्तियों से जो सत्ता को पाता है तो वो सत्ता ही उसे मिटाने पर उतार आती है तो देखना कहीं तुम्हारी पूजा तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए और उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने स्वभाव को मांझो और पूरी निर्ममता से इसे बदलो कोई दया मत करो इस पर गीता में भी भगवान ने कहा निर्ममो भव अर्जुन तू निर्मम हो अपने स्वभाव के प्रति और हम हैं कि अपनी उस सोच से स्वभाव से बाहर ही निकल रहे हैं ना नहीं चाहते हैं स्वभाव हम आसक्तियों का झूठ का और कपट का रखना चाहते हैं जीना हम भौतिकताओं को चाहते हैं और पाना हम प्रभु को चाहते हैं रावण ने भी ये किया था तो हमारी भी तो रावण गति हो जाएगी तन धर्म जीवन के मर्म को जानता है इसलिए हमें बार बार सचेत तो और सावधान सावधान करता है कि मन को धोरे बंदे, जिसका मन और स्वभाव नहीं धुले उनके मन और स्वभाव ने उनकी सारी भक्ति को उनके विनाश में लगा दिया और वो अपने मन के द्वारा ही नष्ट हुए रावण क्या तपुर सिद्धियों से मारा गया या अपनी मनोवृत्तियों से मारा गया मुझे बताओ तो और उन्हीं मनोवृत्तियों को हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और यहां परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन कृष्ण तो आत्मा घट है, घटवासी हैं जो घट में इस घट में उनके साथ नहीं जिया उसने भक्ति क्या करी है और हम हैं कि मेरे के हैं तेरे के हैं इसके हैं उसके हैं ईर्षा द्वेश के हैं लोग मोह के हैं झूठे मिथ्याभेमान के हैं और घट में वो बैठा है उसी के नहीं है अगर वो मिल जाए तो उससे कुछ मटेरियल में और मांग लेके एक मकान और दे देना ये उपलब्धि और दे देना जो साथ नहीं जाना यहीं रह जाना है वह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है और जिसके बिना उदार ही नहीं है उसे हम भोजन बनाए इस्तेमाल करते हैं न कि भजते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं न कि भजते हैं पूजा क्यों कर, कर रहे हैं भगवान मेरा ये काम करते हैं ना भगवान के लिए भगवान को नहीं भज रहे भौतिकताओं के लिए ईश्वर को भज रहे हैं राहुल ने भी सिद्धियां भौतिकताओं के लिए ही मांगी तो मुझ में और रावण में फर्क कहां है कहा राजन, वो मानस की एक चौपाई है। हमारे कथावाचक भाई बहुत गाते हैं कल युग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरे पारा कल ने देखा बस नाम नाम बोल वो भूल गए कि इस चौपाई में बहुत कुछ कहा गया है संत तुलसी वो बाकी नहीं देखा तुमने वहां आंख नीच के निकल गए कि क्या कहा कि कलयुग केवल नाम आधार आ उसके बाद क्या कहा सुमिर सुमिर नर तो सब जन नर उतरे पा रहा है सुमिर सुमिर नर उतरे पा रहा है तो बीच में एक नदी भी आई है ना उसमें एक नाव भी है ना बोलो बोलो ये सारी कल्पना खा गए े कहते हैं शब्दों का भ्रम जाल फैला करके मकड़ी जाला बुनती है शिकार फांसने के लिए और तुम भ्रमों का जाला बुनते हो खुद फंस के मर जाने के लिए बोलो मकड़ी समझदार की विद्वान समझदार क्या कह रहे हो सुमेर सुमेर नर उतरे पारा तो बेटा यहां एक नाव की कल्पना है एक नदी है कि जहां नाम ही आधार है नाम का ही टिकट है नाव में बैठो और पार तुम्हें कौन बैठना चाहेगा इस नाव में यह भी पूछा आपने से क्योंकि इस नाव में बैठने के लिए इस धरती से पांव हटाने पड़ेंगे बात सरल कही गई है लेकिन तुमने उसकी गहराई कभी नापी पी किस नाव में बैठने के लिए इस धरती से तुम्हें उठना पड़ेगा इन मनोवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा बात वही है लेकिन हम है कि संत की वाणी का भी अनादर करते हैं और वो हमारे हित की नहीं हमारे विनाश की ही बात है कि भाई जब कह रहा हूं सुमेर सुमेर नर उतरे पारा तो उस पार जाने के लिए इस पार से पैर ही नहीं अपने आप को पूरी तरह से उठाना पड़ेगा और तुम इस धरती से पांव उठाने को राजी नहीं हो तुम अपना स्वभाव उस पार जाने वाला बनाने को राजी नहीं तुमने इस चौपाई को सरल कैसे मांग लिया ना। जब भी वेद की वाणी उभरेगी इसी नाद को दोराएगी और जो विषया सत्य व्यक्ति है वो शब्दों के भ्रम जाल बनाएगा क्योंकि वो बेचारा मन का दास है अब रामदास कैसे हो जाए और जिसने मन और मनोवृत्तियों को अपने आप को अर्पित कर दिया है अब वो ईश्वर को अर्पित हो भी तो नहीं सकता है क्योंकि पहले वहां से छूटे तो वहां अर्पण दे इसलिए वो हर शब्द को तोड़ मरोड़ करके अपनी दैनीय स्थिति में अपने को सांत्वना देना चाहता है कि भाई यह ठीक है यही चीले जो कह रहा है कि सुमिर सुमिर नर उतर पा तो भाई तुम्हें भौतिकताओं की इस धरती को आसक्तियों के इस घर को छोड़ना होगा और विषयाशक्तियों मनोवृत्तियों का परित्याग करना होगा तभी तो राम की नाव में तू बैठ पाएगा और ये नाव तुझे उस पार ले जाएगी और टिकट बड़ा सस्ता है खाली नाम ले ले टिकट मिल गया लेकिन आप तो एक लाख बार जाप करके क्या टिकटों की नोटंगी करना चाहते हैं एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं कभी पूछा आपने आपसे हर कथा मुझे मेरे भीतर ले जा रही है कि कृष्ण घट वासी है हर घट में बसे हैं राम और मैं हूं कि प्रभु के बनाए इस घट का ही आदर नहीं करना चाहता हूं इसे तो अपने इस्तेमाल की वस्तु मानता हूं मैं अपने को ही पढ़ना नहीं चाहता हूं और मानता हूं कि मैं सब जानता हूं कैसी भी बात है कहा राजन अपने मन को धोना होगा खास भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन धारण किया था भागवत की कथा है कि जब इंद्र की पूजा समाप्त हो गई तो इंद्र ने मेघों को लाकर बरसाना शुरू कर दिया कि आज मैं सब कुछ बहा दूंगा बड़ी सुंदर कथा है बहुत अमृत कथा है तो गोविंद ने सभी सखाओं के साथ गौं के साथ जाकर पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया आपने इस कथा का अर्थ क्या लगाया था गो मनी ज्योतियां जो ज्योतियों की राह जाते हैं जो ज्योतियों की इन तप की भावनाओं को अर्पित हो जाते हैं जो जीवन में गोवर्धन को धारण करते हैं इंद्र अर्थात मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है क्या सुंदर कथा है आपने कभी भाव ही नहीं लिया और पूछते हैं इतना बड़ा पहाड़ उंगली पे कैसे उठा लिया था हा? बोले साथ में ग्वालों ने भी अपने डंडे लगा दिए होंगे पता नहीं क्या क्या बातें पूछते हैं आप लोग और कभी तत्व में नहीं जाते गो माने ज्योति वर्धन माने वृद्धि करना धारी माने धारण करने वाला जो ज्योतियों को जो तप और साधना को अपनी मनोभूतियों को मार करके आत्मा को अर्पित होने वाला है इंद्र अर्थात मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकने वाला लेकिन हम कभी तत्व में नहीं गए खाली रसीली कथाओं को सुनना चाह है और जो मन के दास हैं वो कभी रामदास नहीं हो सकते वो कभी प्रभु नहीं बन सकते क्यों क्योंकि मन उनसे कहेगा आसक्तियों में जी भक्ति कह रही है गोविंद में जी तो धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के कहते नही दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम तो कहा राजा हमें सोचना होगा कि हम उन ब्रज की गोभियों के भाव लाएं उस मनोरम भाव में जिए यह मन की आसक्तियों को राह बनाने एक तरफ त्रिणावर्त है त्रिण माने तीन का, माने कहा आवर्तमान मेरे ही अतृप्तियों दम्ब और, और मिथ्या के उभरते तूफान मिथ्याभिमान वो वर्त है दूसरी ओर गोविंद की मनोरम भक्ति है हा राधा कहती है इन्हें वही खरीद सकता है जो पहले अपनी संपूर्णता से इन पर बिक जाए नौछावर हो जाए और राधा का उपदेश सारे वेदों का निचोड़ गोपियों ने बाल कन्हैया की मूर्ति में मन सजाया और उन्होंने कहा इन्हीं को अर्पित होके जीना है अब मन की नहीं सुननी हाँ। हमने कहा भक्ति भी करेगा तो मन करेगा मुझे तो मन की सुनने और मन ने कहा तू बैठ हाँ मैं जाता भक्ति करने विषयों में क्या बड़ी दोस्ती निभा रहा है और हम है कि दोनों नहीं चाहते अपने आप को भूल जाते हैं कि क्षण थोड़े हैं कल मेरी भी बारी है जो आया है उसे जाना है समय तो उतना ही है क्यों बर्बाद करते हैं हम कहा गोपलियों के मन बसे हैं क्या को अर्पित होके जीना और ये माना है सब कुछ इनका है हाँ इनके है सारा संसार इनका है घर इनका द्वार इनका पति इनका सब कुछ संसार इनका माता पिता सब यही है इन्हीं में वही तो सबको बनाते हैं वही तो स... इनमें बैठे हैं तभी तो ये हैं तो आज हम उस आत्मा को कृष्ण को अर्पित होते हैं और कोई रूप ले लो जिसमें मन बंध जाए तो एक पंथ सौकाज हो जाए एक ही मंत्र से मन उसके मनोहारी बाल छवि में फंसे तो संसार भूल जाए क्योंकि तो बाल छवि में विषय नहीं वासना नहीं संसार में कुछ भी तो नहीं है तो कहा इस बाल छवि को परमात्मा मान लो और आज इसी के रूप में उस निर्गुण निराकार सचाचर को सगुण को प्रकट करने वाले परमेश्वर का भाव ला दो इसे विश्व का स्वामी बना दो और अपने को इस रूप में बसा दो तुम्हें राह मिल जाएगी एक कमजोर आदमी था ठीक से चल नहीं पाता था मंजिल दूर थी तो एक ने पूछा तो क्या करेगा तो मैं लाठी से चल लूंगा तो उसके आगे फुहड़ पड़ने से हंसने लगा बोला ये लाठी रखी है, कहां चलती है कहा लाठी नहीं चलती लेकिन लाठी के सहारे ये बूढ़ा तो चल लेगा तो मूर्ति भले में चलिए अरे मूर्ति के सहारे तू तो चल देगा मंजिल तक पहुंचाएगा नींद मेख ना कर मन बसा अपना ये ठीक है कि वह लकड़ी की लाठी नहीं चलेगी और ये भी सच है कि बूढ़ा नहीं चल सकता लेकिन लाठी ले लेगा तो उसको टेकता हुआ चलेगा लेगा मूर्ति मेरी लाठी है मुझे मंजिल तक पहुंचाती है वो मेरे भावों को मजबूत करती है मुझ एक दृढ़ता लाती है वो मुझे मंजिल तक पहुंचने का संकल्प बन जाती है मुझे सुधी दिलाती है मूर्ति मुझे गोविंद से मिलाती है भले वो मेरे भीतर है राह बहुत लंबी है मुझे जाना है समय थोड़ा है तो कहा राजन उनके मनोहारी रूप में इसीलिए बसते हैं और गोपियां जब गोविंद को ही सब में देखने लगी और वही मनोरम भाव लाने लगे बाकीयों की उपेक्षा करने लगे तो ब्रह्मा जी की लीला की कथा हमने पिछले रविवार को सुनी कि ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया तब राधा ने बताया कि अलग बैठ करके बाकी सारे कर्तव्यों की इतिश्री करके उपेक्षा करके कोई भक्ति नहीं होती है ये पहला चरण है दूसरा चरण अब प्राणी मात्र में वही है तो सबको अर्पित होके जीना क्लास क्लास आगे पढ़ना है फिर किसी से घृणा नहीं करनी है किसी से मेरा तेरा अपना पराया बिल्कुल नहीं करना है जो ये करेगा वो अगली अवस्था गवा देगा और मन के मारे हम सब अदमरे भेदभाव से ऊपर कहां उठ पाते हैं मेरा, सुबह से शाम यही तो गाते हैं और जबकि राधा कह रही है सब में गोविंद भाव लाना है देखो अगली अवस्था है और हमें अभ्यास करना होगा ये कोई दिखावा भक्ति नहीं है यह स्वभाव को बांधने की भक्ति है जब प्राणी मात्र में गोविंद का भाव होगा उसने गाली दी हो गया ना नारायण तो उसमें भी बैठे हैं चलो इसको भुलाओ गोविंद में बस जाओ आप पीड़ा से बच गए आप घृणा से बच गए आप अपराध से बच गए और आपका मन अब महिला नहीं होगा क्योंकि आपने अपराधी को क्षमा जो कर दिया है क्योंकि गोविंद बैठे हैं हम उसे दंड कैसे दे सकते हैं और फिर हमें गोपाल भाव तो नहीं गवाना है तो आपकी वह हर नाता रिश्ता जो आज कांटों सा चुभ रहा है कल मरम सा लगेगा भाव बदल दो संसार बदल जाएगा मुझे क्यों शिकायत होती है किसी से क्योंकि मेरे पास भी अतृप्तियां हैं उसके पास भी इच्छाएं हैं दोनों अपनी अपनी अतृप्तियों के दीवाने हैं दोनों लड़ जाएंगे तो भाव अपना हटा दे उसका भी कल्याण हो जाएगा जो आज तेरा अपमान कर गया है कल वो भी सुधर जाएगा हमें अभ्यास करना है भक्ति कोई कोरी कथा भजन नहीं है बबला भक्ति नहीं है ये ये कृष्ण भक्ति है मुझे हर क्षण अपने को मांजना धोना और पवित्र करना है ये दूसरी अवस्था अति दुर्लभ है ये वेदों के पाठ से भी नहीं मिलती ये ग्रंथों के रटंती से भी नहीं प्राप्त होती है ये स्वभाव मजे तो मिल जाती है अभ्यास से मिलती है अभ्यास तुम कौनते हे अर्जुन अभ्यास के द्वारा ही ये कुंती के पुत्र तू इसे पा सकता है और हम सारे ग्रंथ पढ़ जाते हैं बस यही नहीं पढ़ते हैं। कि आज के बाद संकल्प है मेरा कि मैं उसी में बसूंगा उसी में जीऊंगा अभ्यास करूंगा भागवत में नारद जी की भी कथा आती है गरीब ब्राह्मणी का एक बालक था उसका पति चला गया था उसको छोड़ करके सन्यासी हो गया था बच उसके पैदा होने से पहले ही तो वो ऋषियों के यहां उन्हीं की सेवा करके बर्तन मांझ करके रसोई करके वो जीती थी ये भागवत की एक कथा है जो नारद जी ने स्वयं सुनाई है नारद जी ने कहा कि वो सूत है हा मैं उस कथा के गंभीर विस्तार में नहीं जाऊँगा आ, तो कहा नारद को भी छोटा था भाव था वो भी उन्हीं आश्रमों में पला और सत्संग करता रहा तो जब वो ऋषि मंडली जाने लगी उसकी माता का भी देहांत हो गया तो उसने एक संसि से कहा कि मुझे साथ ले चलो उसने कहा मैं ले तो चलूंगा लेकिन यदि तू तो सचमुच कल्याण चाहता है तो मेरा इतना उपदेश ले ले कि जितना तुमने सुना है तू तो उसका अभ्यास करेगा और उसी में बस के जिएगा नारद को मंत्र मिल गया और नारद ने अपने को मांझा और देवत्व की उस अद्भुत अवस्थाओं को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने उस नारद को अपना मानस पुत्र बना लिया और कहा कि तू सदा के लिए आकाश गमन करेगा तू तो देवऋषि होगा और अब तेरा कोई आवागमन नहीं होगा आज की ऋचा खोल ले उसमें उसका रेफरेंस आ रहा है आज की ऋचा ले लेते हैं आप की ऋचा से चले तो अच्छा रहेगा कहा तद इत समानम आशाते तद इत समानम तदित समानम तब इस प्रकार समान भाव से आशाते व्याप्त है जो वे अनंता वो जो अनंत है ना नोक्षत जिसके बिना कुछ भी प्रकट नहीं होता है आज उसी को धारण करें और आज अपने आप को अपनी हर इच्छा को उसको अर्पित करें अर्थात अपने आप को आत्मा को अर्पित करें कृष्णमय हो जाएं ये पूर्व की ऋचा में हम पढ़कर आ रहे हैं और यही राजा का पिछले भाव था उसका कि सब में कृष्ण को देखना है तदित समानम सब में समान भाव से आ छाया हुआ है वो व्याप्त है वो वे अनंता वो जो अनंत है ना कोई क्षत जिसके बिना न धड़कन है न जीवन है न इच्छा है न राह ये मन भी पंगु हो जाता है जिसके बिना ध्रित वृतराय धारण करें उसी संकल्प में दाशुषे और अपने आप को उसी में दाह करें जलाने यज्ञ करें अर्पित करें अपने आप को और आज की रिचा में कह रहा है वेदा यो वी वेदा कहते हैं वेद की राह जाने वाले वेद अर्थात ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाले जो वीणाम वीणा पाणी है नारद है। विनाम का अर्थ होता है विनाम का अर्थ ना नारद भी है और नारद जीव का दूसरा नाम है यह हमने राम की कथा में पढ़ा नारद माने जो एक धुरी के चारों ओर तो जीव ही आत्मा के चारों ओर नाचता हुआ नारद है तो नारद ने हर नारद को उसकी कहानी बताई है यही सनातन धर्म है घटघट वासी है ईश्वर तो हर घरता हर कथा हर शब्द हर कहानी घटगट वासी है अपने घट में ढूंढो पा जाओगे तो कहा वेदा नाम? के ब्रह्म के ज्ञान की राह जो वीणा पानी में दिखाई है पहले नारद से ही ले लेते हैं जो इसमें यहां लक्ष्यार्थ आया हुआ उपमा के रूप में उपमा है वेदायो वीणाम ये ब्रह्म के द्वारा जिस वीणा पाणी नारद ने पदम अंतरिक्षेण पतताम अंतरिक्ष में जाके पांव रखे अपने हा? वो तो अंतरिक्ष में जाता है वहां चलता है धरती का कण था गगन की ज्योति बन गया है अंतरिक्ष की तो कहा वेदा यो वीणा पदम अंतरिक्षेण पतताम वो भी तो जीवी था वह भी तो एक अनाथ बालक था जिसकी माता बहुत गरीब थे, ऋषियों की सेवा में आश्रमों में रहती थी जो जिसने आश्रमों में ही ज्ञान पाया वहीं पला वहीं सत्संग किया जिसने उस नारद ने वेधा योगी नाम किसने जो ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान पाया और उसको जब यथा जिया तो वो वीणा पानी पदम अंतरिक्षेण पदम माने पैरों को अंतरिक्ष में जाके रखा वहां जा साथ। पता था वहां जाकर के उतरा वेदनावाह समुद्रिया वेदनावाह समुद्रिया हा। ये ब्रह्म ज्ञान भीतर को पहुंचना है अपने अंतर से जो निपट पाते हैं वे ही इस भाव सागर को इस वेद रूपी इस ब्रह्म ज्ञान रूपी नाम के द्वारा भव सागर से पार हो पाते हैं और वो जो सागर से लिपते बैठे हैं वो पार होंगे कैसे जो हर बार नाम को लौटा देते कि स्वामी जी मैं थोड़ी देर का सत्संग बाकी संसारिकता में दीगे नाम लौटा दी तो भाई डूबोगे गोते खाओगे अब पार कहां जा पाओगे गाते हो कल यू केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा मैंने ये मैं इसीलिए नारदी है क्योंकि वेदना सुमिर नर उतरे पारा पार कैसे उतरोगे पार उतरने के लिए इसलिए धरती तुम्हें छोड़नी पड़ेगी राजे हो क्या अगर राजी हो तो अभी से स्वभाव मांझते क्यों नहीं क्योंकि स्वभाव को मजने में कम से कम बारह साल लगते हैं यही बारह साल का पांडवों का वाना प्रस्त है फिर एक साल का अज्ञातवास है क्या तुम्हारे पास तेरह साल है अपने से सवाल पूछ लो अरे तो अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे अपने को धोखा देना कब बंद करोगे भक्ति कोई लॉलीपॉप नहीं है कि चूसने लगे बहुत गंभीर होना पड़ेगा अपने आप को इसे अर्पित करना होगा नाटक नहीं चलेंगे कि राम नाम लेने से एक बार नाम लेने से तुम्हारे तुम आवागमन से मुक्त हो सकते हो लेकिन उसके पीछे नाव में बैठने का धरती छोड़ने का भाव भी तो चाहिए वो कहां है कुछ लोग बैठे भजन गा रहे थे मेरे को दिल्ली जाना जी लखनऊ स्टेशन के पास फिर उन्होंने गाया दिल्ली बड़ी प्यारी है बड़ी सुंदर है बड़ी सलोनी है बड़ी न्यारी है तुम्हारे तो एक साधु भी बैठा हुआ मैंने तो कहा देखा बाबा हम दिल्ली के कितने बड़े भक्त हैं बोला हाँ भजन तो गाई रहे हो बोले क्या हम इस जन्म में दिल्ली के दर्शन नहीं कर सकते आपका भगवान दर्शन बता रहा हूँ बोले हाँ कर सकते हो बोले क्या बोले सामने रेलवे स्टेशन है उस खिड़की से टिकट मिलता खरीदो बैठ जाओ दिल्ली पहुंच जाओ बोले वो तो ठीक है हमारे घर द्वार का क्या होगा खेत खलिहान का क्या होगा बाल बच्चों का क्या होगा सब बोला तो फिर बकवास क्यों कर रहे थे इनाटक क्यों कर रहे हो बचो मकान दुकान जी बीबी नौकर संतान जी तुम्हारे सीताराम से मतलब क्या है मान करो सीताराम का भजो मकान दुकान जी बीबी नौकर संतान जी ये गाओ ये क्यों गा रहे है? मेरे को दिल्ली जाना मेरे को राम से मिलना जी क्यों गाते है ये खुद ही गाते और मानते नहीं हो और अपने ठगी को इतने अंधे हो धतराज से भी बड़े अंधे हो कि अपने उन पापों को नहीं देख पाते हो और अपने आप को सर्टिफिकेट लगा लेते हो गांव का गवार लड़का भी कभी किसी फिल्मी हीरो पे फिदा होता है तो उसका डुप्लीकेट हो जाता है कपड़े पहन लेगा बाल वैसे बना लेगा ढालाग भी वैसे बोलने लगेगा तुमने कौन सा रामपना आया तुमने कौन सी कृष्ण की, की सरलता आई आई क्या तो तुमने भक्ति कब की है और कैसे कह लिया तुमने कि तुम भक्ति मार और कभी तुमने जानना नहीं चाह उसी कपट को उसी कड़वाहट को जीना चाहे कृष्ण के माधुर्य में बसना नहीं चाहे और राधा कह रही है आज बसना होगा तुम्हें पति में भी संतान में भी सास ससुर में भी सचराचर में सभी को आत्मा होकर गुराजता है वो मेरा सुंदर मनोहर कृष्ण तो जब वो सब में सबकी सेवा में लगा है तो मुझे तो गोविंद पानी हैं आज से हम सबकी सेवा चीरे नहीं बटोरेंगे, पैर की धूल मांगेंगे सेवा करेंगे गुरु रामपुर में बना देगी गोविंद हम आपको सरमे देखेंगे उस अचनाचर की धूल को माथे से लगाएंगे गोविधन ने आप ही को पाना है आप ही में बचना है आप ही में गति है हमारी आप ही में उद्धार है तो फिर उल्टे सीधे रास्ते क्यों जाना है नहीं जाना हाँ ईश्वर की हत्या कर देंगे तो फिर बड़ी भौतिकताओं की बड़े मठों की हजारों चीजों की कल्पना करेंगे लाखों की नहीं तो क्यों चाहेंगे जब आप हैं तो बंदे कृष्ण जगत गुरु आप ही गुरु हैं आप तो सचराचर के गुरु हैं हम तो आपके भक्तों के भी भक्त बनेंगे उनके दुर्व्यवहार को भी अपने जीवन का अमृत बना लेंगे गोविंद जो है आपको क्या हम ऐसे नहीं जी सकते ऐसे भी तो जिया जा सकता है लेकिन नहीं सुखदेव जी कहते हैं कि राजा असुर बड़े मायावी होते हैं वो नाना रूप धारण करते हैं तो मैं तुम्हें सावधान करता हूं जब कोई भी असुर कंस का काम नहीं कर पाए कंस कौन है मन कंस है असुर तो जब कोई भी असुर नन्हे कन्हैया का अहित नहीं कर पाए तो कंस ने अपने महाबलशाली वत्सासुर को बुलाया एक असुर है भाई कथा है तो सुनानी पड़ेगी आप लोग बुरा ना मान जाना <laughs> वत्सासुर को बुलाया मैं भागवत की कथा में तो मुझे सुना नहीं पड़ेगा ये मैं जानता हूं आप में कोई राजी नहीं होगा वत्सासुर को व आदत्ता शाह में बड़े आ की मात्रा वत्साह थे शाह में छोटे की मात्रा हरा वत्सास वत आदत्ता हला वत्सास नाम के असुर को बुलाया कहने लगे तुम जाओ और जाकर के मौका पा करके तुम कृष्ण को बलराम को मार दो और वत सासुर तो वासुर है उसने तुरंत एक गाय के बछड़े का वत्स का रूप धारण किया वत्स मैंने बेटा हाय मेरा बेटा ये भी एक असुर है कमान <laughs> आ, बुरा नहीं मानना मैं पहले ही माफी मांगती हूं लेकिन वासुर भी है हाय मेरी मम्मी तो हाय मेरा बेटा भी तो होगा तो वासुर आया और वो बछड़ों में मिल गया और वो गऊ को भी सताने लगा और वो बलराम को मौका ताल करके जो मारने को चला तो बलराम ने देखा तो कृष्ण पीछे हट रहे थे पहले उसने कृष्ण का पीछा किया कि बछड़ा है इस पे कैसे हाथ उठाए तो बलराम ने कहा कि कन्हैया ये बछड़ा नहीं है ये असुर है और उन्होंने आगे बढ़ करके भिड़ गए और उन्होंने बलपूर्वक व को मार दिया या तो तुम वत्सासुर भाव को मारोगे या वासुर चिता पे तुम्हें फूकने जाएगा बोलो क्या चाहिए तेरा यही करे कपाल ही। ये वसासुर है जिसने सारे दम बना छोड़े हैं उसने गोविंद कभी नहीं पाया है ये वो कथाएं थी गुरुकुल की कि वत्स वच्छ को भी असुर नहीं बनाना है मेरा बेटा बेटी को जिसने ये बना लिए उसने भक्ति गवा दी है उसका सर्वनाश निश्चित है मैंने पहले कहा था भाई कहानी जरा टेढ़ी सी है आपको बहुत अच्छी तो नहीं लगी क्योंकि बेटे की खाते तो सारे पाप कमा रहे हैं अब बोले इन्हीं को भी असुर मान लो तो बड़ा गजब हो गए मेरा बेटा गलती करे तो ठीक है दूसरे वाले ने छीक भी दिया तो गलत है हा? ये वत्सासुर मनोवृत्ति तुम्हारी सारी भक्ति का सर्वनाश कर देती और ये कृष्ण की कथा में है भागवत में है मेरा सुनाना भी आपको मजबूरी है ये बात अलग है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन है ये पुत्र मोहाशक्ति सबसे महाअस है उसमें कृष्ण क्यों नहीं देखते हो मेरा बेटा अलग क्यों करते हो जब नारायण सब में है ये भी पुत्र है उसमें भी गोपाल बैठे हैं तो उसमें भक्ति का भाव रखो असुर अर्थात ये आसक्तियों का गंदा विचार क्यों ले आते हो कि मेरा है तो उसके सौ गुना माफ है उसके लिए हम बहुत झूठ और कपट करेंगे क्यों करोगे तुम मतलब तुमने कोई भक्ति कोई पूजा नहीं है तुम ईश्वर की कहीं पर भी दया और कृपा के पात्र नहीं हो तुम तुमने तो जन्म व्यर्थ गवाया है ये वत्स कहीं असुर न बन जाए और यह वत्सासुर तुम्हारी सारी भक्ति का सर्वनाश न करता है यह वत्सासुर वध की कथा है भगवान कहते हैं कि जिसने इसको नहीं मारा वो सदा बकासुर भक्ति में गया बक माने बगला और बकासुर भी एक असुर भाव है दिखावा भक्ति बकासुर भक्ति है मेरे को सब सम्मान दे दें मैं बड़ा ज्ञानी हूं बड़ा विद्वान हूं बहुत सब जानता हूं है? ये बकासुर भक्ति है ये भी कृष्ण है पीछे बताएं रहे हैं बकमाने बगुला बकमाने छल कपट दम बोंग बकमा ने दिखावा असुर माने गंदा निकृष्ट विचार तुम खाली दिखावा भक्ति क्यों करना चाहते दिखाने को भक्त है और जीने को आसक्ति ये स्वांग भक्ति ही बकासु भक्ति है। तो हम उन सारी कथाओं में देख रहे हैं कि भक्ति का जो दुर्लभ रस है वो जो असुर मारता है जीवन में वही इस भक्ति के अमृत रस को पाता है जिसे ब्रह्मसूत्र ने भी कहा ईक्ष न शब्दम जैसे एक माने होता है गना ईक्षर न शब्दम ईक्षम कि जैसे गुंगा अशब्द माने शब्द से रहे जो गुंगा है वो गन्ने के रस को गुड़ के मिठास को नहीं बता सकता भक्ति वो अमृत रस है जो गुंगे का गुड़ है इस ब्रह्म की कोई व्याख्या नहीं हो सकती जो दिखावा भक्ति में जाते हैं वो वो बकासुर की तरह ईश्वर के हाथों ही मारे जाते हैं जिनकी भक्ति का वो स्वांग और नाटक करते हैं तो कहा राजन सत्य निष्ठ होना होगा यदि कृष्ण में मन को स्थिर करना है तो ये बसासुर भाव को भी आज मिटाना होगा ये भक्ति भी नहीं चलेगी गजेंद्र की कथा हम कराए विशाल पर्वत पर गजेंद्र रहते हैं अपने बेटों के साथ सैनिकों के साथ पत्नियों के साथ एक बार वो जल में नहाने के लिए गए तो उन्हें ग्राह ने पकड़ लिया जल में ग्राह भारी है मैदान में गजेंद्र भारी है तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया मदद के लिए आओ मेरी मदद करो सबने जोर लगाया सबने खींचा हथनियां भी लग गए सब लग गए लेकिन ग्राह था कि उनको जल में खींचता गया और जब सब छोड़ गए तो गजेंद्र को ध्यान आया और उसने गोविंद का ध्यान किया भगवान ने उसका उद्धार किया तो जिसने वत्सासुर से ही भाव को रखा फिर वत्स में ही उसका काम किया वो फिर गोविंद का कभी नहीं हुआ गजेंद्र मोक्ष की कथा में भी तुम्हें वत्सासुर की कहानी सुनाई है क्योंकि तुमने कभी ईश्वर को सहारा नहीं माना तो तुमने भक्ति कब की और अगर ईश्वर को तुमने सहारा माना भक्ति की तो किसी का ऊंच नीच या गलत सलत व्यवहार भी तुम्हें खला क्यों तुम्हारे में इच्छा थी तभी तो तुम्हें बुरा लगा था भाई भक्ति अति दुर्लभ है ये माला फेरन भक्ति भक्ति नहीं है भक्त बनने की एक प्रक्रिया है अभ्यास कर रहे हो भक्त वक्त कोई हुआ नहीं है जैसे फौज को लड़ाने से पहले हम वर्धों कवायद कराते हैं तो ये वो प्रक्रिया है अभ्यास करा रहे हैं आप अभ्यास कर रहे हो अंधे मत बनो भक्ति अति दुर्लभ है ये तो ज्ञान और वैराग्य की, की मां है इसी से जन्मते हैं ज्ञान भी वैराग्य भी मोक्ष भी इसी से मिलते हैं परमेश्वर भक्ति भक्त और भगवान दोनों की मां है भक्ति अति दुर्लभ है और जो अपने को गलत रास्तों पे चलाते हैं वे संसार की पीड़ाओं को जीते हैं आसक्तियों को जीते हैं भक्ति कभी नहीं पाते समर्पण का अर्थ क्या होता है एक और कथा सुनाते छोटी सी लघु कथा उदाहरण में देते हैं अष्टा राजा जनक ने कहा ये क्षेपक कथाएं हैं क्षेपक का अर्थ समझते हैं ना उदाहरण के लिए बनाई गई कथाएं अक्सर क्षेपक कथाओं के भी आप लोग मम्मी पापा पूछने लगते हैं <laughs> मतलब नहीं लेना चाहते विस्तार में जाना चाहते ये क्षेत्र कथा जैसे शंभुक वेपक कथा है जो रब, पूरी रामायण में नहीं है पीछे क्षेपक लगा हुआ है में में। किसी कथावाचक ने वो क्षेत्र लगाया कि जो भी कोई तांत्रिक पूजा करके दूसरों के अहित करने के लिए पूजा करेगा श्री राम उसी को मारेंगे खाली इतनी सी बात समझाने के लिए किसी ने एक क्षेपक से कथा सुनाई और उसी को लेकर के आप लोगों ने बवंडर खड़े कर दिए <laughs> इसमें गलत क्या है लेकिन प्रिटेशन हर सही चीज को गलत कर देती है विक्षेपक है, तो है क्योंकि इस कथा को कई भांति कई ढंग से अलग अलग तरीके से संत मनीषीजन सुनाते हैं ग्रंथों में भी आती है तो राजा जनक ने कहा कि मैंने सुना है कि जितनी देर में राजा घोड़े की नाल में पांव रखे शिष्य उतनी देर में गुरु उसे ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं तो जितने संत बैठे हुए थे सबने कहा हा राजन बात तो सही है तो कहा ठीक है मैं घोड़े की नाल में पांव रखता हूं मुझे ब्रह्मज्ञान ज्ञान कराओ मैं सबको जेल में डाल दूंगा सबको जेल में डाल दी तो अष्टावक्र के पिता जी जेल कुछ नहीं थे जब अष्टावक्र पैदा हुए तो उनके आठ वक्र थे आठ जगह से ठिड़े थे अष्टवक्रा हाँ, थे वो वैसे हमारे मान जी तो दूरा वक्राई थे भाग्य बोले हाथ आत्महत्या नहीं कर नाटक खेल गए लेकिन अष्टावक्र जो थे उनके आठ वक्र थे चलते थे तो आठ जगह से हिलते थे दो की जगह आठ तो लड़कों ने मजा किया कि तुम्हारे बाप तुम्हारा बाप तो कैदी है अपराधी है जेल में बंद है, राजा जनक के तो लौट क्या तो कहा तो मां ऐसी बात है तो मां ने कहा हाँ बेटा ऐसी बात है कहा कि मेरे पिता का अपराध क्या था तो उसने बताया कि राजा जनक ने सबसे कहा कि जितने दिन निशिष घोड़े के नाल में पांव रखे विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान उसे क्षण में करा देते तो सबने कहा बात सही है तो कहा मुझे ज्ञान कराओ नहीं तो सबके साथ सब जेल में जाओ ज्ञानी का सम्मान पाते हो तो मुझे कराओ वो तो आपको कोई ऐसा कहता नहीं नहीं तो सब हाथ उठा कहोगे हम भक्तवत नहीं भक है <laughs> हा? हा? कोई जनक मिला जो नहीं आपको इसलिए आपको भ्रम है कि आप भक्ति मार गए तो सबको जेल में जाती है उसने तो कहा तो मां ये कौन बड़ी बात थी मैं जाता हूं कहा ऋतु तो बालक है कहा नहीं मैं जाता हूं जल्दी महल उनके दरबार के दरबार दरबार को भेजा के जाके कह दो अष्टावक्र आए हैं और वो राजा को ब्रह्म ज्ञान कराना चाहते हैं उनका तो महाराज एक छोटा सा बालक आया है आठ जगह से टेढ़ा है और वो बड़ी टेढ़ी बातें भी करता है और वो कहता है कि वो राजा को सब ज्ञान करा सकते हैं तो उनका भी बुलाऊ उन। जब दरबार में आया तो आठ जगह से टेढ़े चले आ रहे थे तो सब हंसने लगे तो खड़े हो गए कहने लगे राजन तपस्वियों को जेल में डाल करके चमारों से दरबार भर लिया बोले क्या मतलब बोले मेरी चमड़ी देख क्या आंस रहे हैं ना तो है। <laughs> तो सब सावधान हो गए ये थोड़ा तीखा है कहा राजन तुमने सबको तपस्वियों को ऋषियों को तुमने जेल में बंद क्यों कर दिया तुम तुमने कहा कि महाराज ऐसी बात बोले इसमें कौन बड़ी बात है तो मैं करा सकता हूं तुमको ये बड़ी बात है भी करा दू मुझे करा दो मैं समर्पित भाव से आपको तो आप मुझे एक ब्रह्म करा दो उसी के लिए तो मैं तड़प रहा हूं सब कुछ छोड़ नहीं दूंगा मैं उन सब से क्षमा भी मांगूंगा उन्हें सम्मानित करूंगा नदी के किनारे चलो ले गए ले आए भाई नदी के किनारे कहने राजन मैं तो नहीं है एक पल में ज्ञान कराऊंगा ब्रह्म ज्ञान तो बोले मंत्री जी मेरा घोड़ा लाइए तो बोले मैं नाल में पाँव रखता हूँ बोले लेकिन पहले अपना वाक्य तो दोहरा लो जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पाँव रखे विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते तो कह रहा तुम ऋषि शिष्य तो हो नहीं बोले मैं गुरु धारण करने को तैयार हूँ बोले ऐसे नहीं होता नदी में घुसो तेरे बाछा भरो दे ले तो मैं आपको गुरु धारण करता हूं वो सारा उन्होंने किया उनका लेकिन दक्षिणा भी तो देनी होती है उसने तो कहा तन मन धन मेरा सर्वस्व आपको अर्पित है मैं भी अर्पित हूं मेरा तन मन धन सब आपको अर्पित है बोला तीन बार बोल बोले हाँ बोले चला कहा मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराता हूं राजे रखो घोड़े में पाऊ क्या करेगा ये हा? इतने शास इतने ग्रंथ इतने संत ऋषि और मनीषी जान इतने तपस्वी योगी और उनकी वाणिया और ये एक पल भी ज्ञान करा देगा ठीक है रहे हैं। जनक ने कहा कि मंत्री जी लाना तो वो मेरा काला घोड़ा कहा अरे दुष्ट पतित गुरु द्रोही तू तो शिष्य होने की योग नहीं महाराज मेरे से क्या गलती होगी? बोला अभी कहा था मेरा सर्वसूत मन धन काला घोड़ा तूने अलग क्यों रखा? तो इस योग नहीं राजा तो बैठे न बोलते हैं न चालते हैं ना हिलते हैं ना डुलते हैं वो सब भाग करके मंत्री लोग पीछे गए अरे बालक बाबा जादूगर तूने क्या कर दिया राजा तो हमारा पत्थर का हो गया बोला अच्छा तो बिना फोन भरे ही उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया चलो चलते हैं फिर वापिस आए बोले हां राजन यही ब्रह्म ज्ञान है ज्ञान एक पल में होता है उसको पाने के अभ्यास सौ बरस लगते हैं और तुम हो के अभ्यास करना नहीं चाहते हो गंदगी ही जीना चाहते हो गंदगी ही चाटना चाहते हो विषय शक्तियों तो ज्ञान तो एक पल में होता है जने की उम्र सारी है तुम्हारी और तुमने अभी तक शुभ नहीं किया है तुमने अभी तक आरंभ नहीं किया है सिर्फ नाटक कर रहे हैं हम सब खराब हो गया ना तुझे एक पल में ज्ञान घोड़े की नाल का पाँव भी नहीं रखा और ज्ञान हो गया ती राजन यही ब्रह्म ज्ञान है कि जूठन को रथ में वो बदलता भस्मी से आने में मुझको लाता और वो भोजन भी वही लाता वही पचाता यही ब्रह्मज्ञान है तन एक एक रोना वो बनाता मेरे घर में मेरे ही तन से मेरी संतान को वो वरद करके प्रकट करता और फिर बन के घटगटवासी राम उसकी जूठन को शबरी का प्रेम देता यही ब्रह्मज्ञान ज्ञान प्रश्न इसको पाना नहीं है प्रश्न इसको जीना है उस जीने के अभ्यास के क्षण सुबह को होना ही सनातन धर्म है जिसने ये नहीं किया है उसने जीवन में कोई भक्ति कभी नहीं की है ब्रह्म का ज्ञान एक पल में प्राप्त होता है वो बेने भीतर है उसके हटते ही मैं नहीं हूं सब समाप्त और वो नहीं है तो मेरा वथ मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता मुझे सांस उधर कर नहीं दे सकता है तो फिर मैं बत्सासुर क्यों बन जाता हूं और ईश्वर को भूल करके बत्सुर बन के ही क्यों जीना चाहता हूं हनुमान जी उड़े जब सबने कहा कि तुम जा सकते हो जानकी का पता करने तो पवन उठ गए, तो पर्वतराज कहा कि तुम क्यों करते हो हनुमान, तुम्हारे पिता के वरुण देवता के मुझ पर बहुत बड़े आभार हैं तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ मैं तुम्हें लंका उतार देता हूं तो हनुमान ने बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया नुमान नुमान नुमान नुमान नुमान नुमान नुम जो समय पर सेवा के लिए आ गया है वही सच्चा मित्र और होता है वही सच्चा मित्र और हेतु है मैं आपका प्रयोग करता हूं आप सच्चे हितैषी लेकिन मैं थोड़ा आपका सहयोग नहीं लेना चाहूंगा बोले क्यों हनुमान कहा जिसके सहारे अब उड़ रहा हूं जिसकी आस्था में अब रहा हूं कहीं वो सहारा ना टूट जाए और जब तक मैं बत्सासुर के सहारे हूं मेरा ईश्वर है ही कहां गोविंद कहां है मेरे पास हनुमान की बात सोचो ये करें वो करें उसने मेरे लिए इतना क्यों नहीं किया बत्सासुर खा जाएगा तुमको भाव को मार दे भगवान पा जाएगा कथाओं के इस अमृत को समझो बेटे की चिंता फलाना काम दिखाना काम तुम भक्ति कर ही नहीं सकते तुम भक्ति के योग्य ही नहीं हो वो सब में बैठा है वो सबका कल्याण करेगा मैं उसी को अर्पित हूं इसमें बुराई क्या है तो क्यों नहीं जीते तुम इसमें यही वस्तासुर वध की लीला है भगवान की लीलाओं का अमृत हमें समझना होगा हमें अभ्यास करना होगा ये नहीं कि यहां से बाहर निकले तो गायब है फिर बाहर किससे कितना उतारना है किस पे कितना चढ़ावा रखना है बस यही चल रहा तुम्हारा नहीं साथ चमड़ी भी नहीं जाएगी कोई ना और आज तुम तुमको शिकायतें हैं तुम ये कौन है जो सुख से जी रहा है क्यों नहीं जी पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा आत्मा कृष्ण ही नहीं है तुम उसे मानते नहीं आज यदि राधा के तो इस भाव को हंडे ले कि सब उन्हें एक भाव गोविंद भाव रखेंगे तो कौन सा रिश्तेदार कौन सा गाता है जो तुम्हारा निंद नहीं जाएगा और किससे तुम्हारी कड़वाहट होगी तमाम उम्र तुम पीड़ाएं गाते हो पीड़ाएं जीते हो उसने ऐसा क्यों कहा उसने वैसा क्यों किया ये सब यही समाप्त हो जाएंगे और हर सांस एक मत संग बन रहेगी भक्ति रस में लाएगी ये गोविंद आप है ना मेरे हैं तो जब आप स्व्य है गोविंद तो हर रूप में आपको प्रणाम है ना पीड़ा लेंगे ना कड़वाहट लेंगे गोपाल अब हम आप ही में बचेंगे और ये वसासुर वध की लीला है वसासुर वध का अर्थ है मेरा भाव बेटा ये नहीं मेरा ये मेरा वो ये वश भाव जो है मेरा है नहीं इसमें आ सकती है ये मेरा है ये भाव ही भाव ही है ना और क्योंकि बेटे में सबसे बड़ी आसक्ति है तो वत् यहां लक्षातुर लक्षार्थ बेटे को वसासुर कहते हैं में नहीं लक्षार्थ में लेते हैं जैसे अश्व माने घोड़ा नहीं होता है लेकिन क्योंकि अश्व शब्द लक्षार्थ है आमाने रहित श्वा माने तीत जो अतीत से रहित नहीं है बहुत तेजी सभी है इसलिए हमने उसको आ चुका तो ये लक्षार्थ नाम है, है ना तो उसका नाम लक्षार्थ नाम होते हैं संस्कृत में तो आ, माने रहे माने कल आत्मा जो होते हैं उसको भी हम आ चुके हैं है ना तो इसी प्रकार जिसमें मेरी मेरे महाते महा आसक्तियां बहुत ज्यादा आसक्तियां हैं वो भाव आशक्त है वो वक्त है न और मेरा खोदे गोविंद पा जाएगा कि सब सब्य आप है अब सब नहीं है बात खत्म ये इतना दूर है ये इतना पास है ये सब समाप्त है राम सब जग जाने वत्सासुर को पूर्वक मारना होता है और संकल्प शक्ति का नाम श्री बलराम है जिसके पास संकल्प नहीं है उसके पास भक्ति भी नहीं है क्योंकि जहां बलराम है कृष्ण नहीं होते जिसके पास संकल्प नहीं है उसके पास गोविंद की भक्ति नहीं है संकल्प ही व्यक्ति कोई भक्ति नहीं करता है हम तो सबको अपने संकल्पों को अत्याधिक पुष्ट करना है बलराम का सम्मान करना है हमें संकल्प पूर्वक अपने आप को तैयार करना है क्योंकि भक्ति एक अति दुर्लभ अवस्था है उसको पाने के लिए अभी भगवान की और लीलाएं हैं और उन लीलाओं में ना नारायण गोकुलों के लीलाएँ कह हैं वो उनको कृष्ण भक्ति है और काज जो है वो अपने अत्याचार बढ़ाता जा रहा है वह सासुर भी मारा गया तो वह सोचता है वो कैसे करे कैसे मारे तो उसने भगवान गेंद खेल रहे हैं बच्चों के साथ देख रहे हो ना अब असुर लीलाओं में महा अँसुरला आएगी और ये सारे असुर कहाँ रहते हैं हम सब गेंद खेल रहे हैं काली दह के पास काली दह में एक कालिया नाग रहता है काली दह में एक कालिया नाग रहता है और इसकी कथा हम अगले रविवार को लेंगे खाली यहां उसकी भूमिका में है यह नाग बड़ा विषय है बहुत भयानक है पानी में भी फुकार मारता है तो पानी को विष बना देता है ये कालिया नाग है जो भी इसके जल में प्रवेश करता है या आचमन लेता है वो मर जाता है ये कालिया नाग है डर के मारे लोग उस काली देह के पास नहीं आते हैं क्योंकि तो वहां है वो काल सर्प बैठा हुआ है और वो सबके जीवन में जहर खोलता है गोविंद वही गेंद खेल रहे हैं पहले सारी असु ली राय